कि विभू में क्रिया नहीं होती है यह बात यद्यपि सत्य है फिर भी ऊपर का प्रसंग जो है कि कोई समर्थ भी अपना विनाश नहीं कर सकता है तो विनाश भी एक क्रिया है विनाश क्या है जे? क्रिया है तो क्रिया जब होती है तो दूसरे में होती है अपने में नहीं है। कल समझाया था ना तो विभू के बिना विभू को न लेकर के प्रसंगानुसार विनाश एक क्रिया है ना तो विभू को न लेकर के ऐसे ही प्रति बैठाई है टीकाकारों ने उसके बिना भी यहाँ लग जाती है क्योंकि आत्मा ब्रह्म है और अपने में स्वात्मनिक अपने आत्मा में करो या अपने में कर लेना अपने में या अपने स्वरूप में यह अर्थ ज्यादा अच्छा है क्योंकि आत्मा ब्रह्म है और अपने में क्रिया के होने में विरोध है अपने में क्या कहेंगे अपने में तो विनाश भी एक क्रिया है तो वो हो सकती है क्यूँ अपने अपने में क्रिया का क्रिया के होने में विरोध है अपने में क्रिया के नहीं अपने में क्या है क्रिया का विरोध है या क्रिया के होने में विरोध है होने में विरोध है अपने में क्रिया के होने में विभू के बिना ही लगाना जैसे ये विभू तो नहीं है ना नहीं ये विभू नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है लेकिन ये अपने में क्रिया कर सकता नहीं। है नहीं नहीं तो ये विभू के बिना ही ग्रंथ लगाना आपका सुनोगे ऐसा ही है क्योंकि बिना से क्या है आपका क्रिया है ना तो विभू के बिना ही ऐसा लगाया टीकाकारों ने वही ठीक है और इसमें तो पाठ ज्यादा है इसमें ऐसा है जैसे की नेत्र की रेखा को नेत्र नहीं देख पाता है देखना भी एक क्रिया है ना नेत्र की रेखा को नेत्र तो उसका मतलब क्या है यहाँ भी के बिना ही लगाना है पसंद अनुसार ये ध्यान रखना आप है परिन्न में हाँ परछिन्न <स्थिन> में में, क्यों लगा। हा, में भी क्या है परछिन्न वस्तु भी अपने में क्रिया नहीं कर सकती है आत्मा परिचिन नहीं या परिन्न है तो परछिन्न और का विचार छोड़ करके आत्मा तो परिन्न है पर क्रिया नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी पर होने के कारण क्या क्यों तो अन्य परिन्न में क्रिया होती है ना अपने में क्रिया नहीं होती है तो परछिन्न परछिन्न का विचार छोड़ करके या उस प्रकरण को लगा लेना है परछिन्न है या परिन्न इसके विचार के बिना ही लग जाता है क्योंकि नहीं आत्मा ब्रह्म है और अपने में क्रिया के होने में विरोध है ये पंचमी है ना तो पंचमी किसमें होती है हेतु में तो हेतु किसमें हेतु जैसे धुमात धूम किसमे हेतु है पर्वत के तो पर्वत में पर्वत में वही होने में पर्वत में क्या हेतु है धूम तो ये ये जो वाक्य है ना ये किस में हेतु शात्मा, है होने। नहीं, नहीं नहीं अपने में क्रिया के होने में विरोध है तो ये हेतु है तो किस में हेतु है या ऐसा लगाना क्योंकि आत्मा ब्रह्म है और अपने में क्रिया के होने में विरोध है इसलिए अपने में विनाश क्रिया नहीं हो सकती है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 इमे हा, उक्ता हा। नित्य अनाशिना अपमेय से शरीर इमेदेहा उत्य अविनाशी अपमेय आत्मा के शरीरी का क्या अर्थ है आत्मा शरीरम अस् अ शरीरी नित्य अविनाशी अपमेय आत्मा के इमे देहा ये शरीर अंत वाले हैं या विनाश वाले हैं इसको देखेंगे से में देखेंगे अंतवंत अंत विद्यते शे अंतवंत क्या समाश हो गया अंत विद्यते ऐसा थे हाँ वो भी हुआ ना विग्रह कैसा है अंता थे थे? अंत विद्यते शे अंतवंत अंत का क्या अर्थ है विनाश मतलब क्या है कि जिन पदार्थों का अंत अर्थात विनाश होता है जिन पदार्थों का विनाश होता है वे क्या कहे जाते अंत वाले अंत वाले मतलब विनाश वाले विनाश वाले तो ये देव विनाश वाले हैं अब इसको समझाते हैं दृष्टांत से यथा मृग तृष्ण तो अनुवृत्ता सदबुद्धि सत्य। मृग तृष्णा में होने मृग तृष्णा में होने वाली सदबुद्धि होने वाली मतलब मरु मरीचिका में या मरीची जल में होने वाली सदबुद्धि किस प्रकार सदबुद्धि होती है जलम अस्थि अत्र रहत है। रहत है। जलम इस प्रकार अत्र जलम अस्थि को अथवा जलम सत कह सकते हैं ना सन कहते थे घट गट, घटा पुनलिंग इसलिए सन कहते थे जलमसा के तो क्या बोलेंगे सत्य अत्र जलम सत्य इसमें जल है किसमें मरुमरिखा इसमें जल है तो मृत मृत कृष्णिका में क्या हो रही है सब सतुजी क्या हो रही है सब लेकिन प्रमाणों के द्वारा निरूपण करें नेत्र क्या है आपका प्रमाण है ना हाँ नेत्र क्या है प्रमाण है तो आप पास से जा करके देखेंगे तो दिखाई देगा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 तो ध्यान देना मृत तृष्णा में जो सद्बुद्धि होती है तो प्रमाणों के द्वारा विचार करने पर वो रहती सद्बुद्धि सदबुद्धि प्रमाण के द्वारा विचार करने पर या प्रमाणों के द्वारा जानने पर वो सद्बुद्धि नहीं।, नहीं रहती है पंक्ति लगाना जैसे मृग तृष्णिका तृष्णा से स्त्रीलिंग में क्या बनेगा तृष्णिका जैसे बाला से बालिका जैसे मृत तृष्णा आदि में होने वाली सदबुद्धि अनुवृत्ता सदबुद्धि प्रमाण के द्वारा निरूपण करने पर अंत में या मतलब प्रमाण के द्वारा जानने पर अंत में विच्छिन्न हो जाती है विच्छिदे क्रिया का कर्ता क्या है यहाँ बोलो सदबुद्धि विच्छिदेव विच्छिन्न हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो कौन विच्छिन्न हो जाती है सदबुद्धि सा तस्य वह उसका अंत है सर्थ हुआ विच्छिदा का क्या हुआ वो किसका अंत है सद्बुद्धि का हाँ तस्वीर स्त्रीलिंग है ना जो सदबुद्धि स्त्रीलिंग है सदबुद्धि का अंत है लगा ना यथा मृत कृष्ण का दो अनुवृत्ता सद्बुद्धि जैसे मृत कृष्ण का आदि मुरुमरीखी है और आदि से इस तरह का दृष्टान्त और क्या होगा की तरह चलो देखना जैसे मृत कृष्ण आदि में होने वाली सदबुद्धि प्रमाण के द्वारा निरूपण करने पर कर या प्रमाण के द्वारा निरूपण करने पर कर अंत में विच्छिन्न हो जाती है प्रमाण के द्वारा समझने पर अंत में विच्छिन्न हो जाती है सत्या है, है उसका अंत है किसका अंत है सदबुद्धि का अंत है तथा करते उसी प्रकार है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 या ऐसा लगा लो एक साथ की स्वप्न में माया के द्वारा निर्मित देह आदि की तरह अंत वाले हैं स्वप्न में जो देह होता है वो कैसा होता है माया मई स्वप्न में दिखाई देने वाले माया मई देह की तरह क्या कहेंगे स्वप्न में दिखाई देने वाले माया मई दे की तरह बिना सी है कौन ये देह जैसे कि जागने पर स्वप्न वाला देह रहता है स्वप्न का दे बिना सी हो वैसे ये बिना है हमने क्या अर्थ किया कि स्वप्न में दिखाई देने वाला माया मई दे माया मात्रा सूत्र है दिखाई देने वाला माया मय दे ऐसा अर्थ किया है अब चाहे तो अलग भी कर सकते हैं स्वप्न का दे और माया दे तो स्वप्न का दे तो स्वप्न में दिखाई देगा और फिर माया मय दे जो जादूगर दिखाता है माया मई दे क्या हो जाएगा फिर तो अलग अलग भी कर सकते हो उसी प्रकार से ये देश देव में निर्मित माया मय दे आदि की तरह बिना सी है आदी, आदी से जो पदार्थ दिखाई देते हैं वो ले लेना उनकी तरह यह देना सी है रहने वाले नहीं है स्वप्न देश चला गया तो कोई चिंता करता है क्या ए, क्या चिंता है अब देखना ये देखना नित्य से शरीर हाँ शरीर का तिथि शरीर बता शरीर का क्या से किया है शरीर वाता और नित्य अच्छा अनासिना आया श्लोक में अप्रमेयस से लगाना अप, अप्रमेयस और ये क्या लिखा है आगे आत्मना लिखा है ना तो शरीर ना से क्या होता है शरीर वाला शरीर वाला कौन आत्मा शरीर वाला कौन हाँ उसी प्रकार से नित्य अविनाशी अप्रमेय आत्मा के नित्य अविनाशी अप्रमे आत्मा के ये जोड़ लेना क्या ये देह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 कहते हैं अनासीना नित्यस्य और अनासीना ऐसा कहना पुनरुक्त नहीं है या ऐसा कहना पुनरुक्ति नहीं है ऐसा कहना पुनः कथन नहीं है ये मतलब है पुन, पुनरुक्तम का क्या अर्थ है पुनः कथन पुनरुक्ति <passwords> दोष वाले को क्या कहेंगे पुनरुक्तम पुनरुक्ति दोष वाले को क्या कहेंगे या पुनः कथन ये ध्यान रखना नित्य और ऐसा कहना पुनर्कथन नहीं है या पुनर्युक्ति क्या कहेंगे पुनरुक्ति से युक्त नहीं है पुनरुक्ति पुनरुक्ति से वाला नहीं है क्योंकि क्योंकि अर्थ कैसे निकलेगा दिव्यवाद पंचमी है ना इसे हेतु में होती है ना पंचमीकरण क्योंकि अर्थ निकलेगा क्योंकि लोके लोके नित्व से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 और नष्ट होने वाली वस्तु में क्या होगा नष्ट नष्ट होगा ना नष्ट होने वाली वस्तु में देखना यथा देहा अदर्शनम का जैसे जल कर के शरीर नहीं? जैसे जल कर शरीर अदर्शन को प्राप्त हुआ जैसे एक मिनट सीधा लगाए तो ऐसा लगेगा देखना जैसे शरीर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 हो गया ना अब दूसरा ना साफ देखना यहाँ अन्यथा व्याध्याद युक्त अन्यथा परिणत विद्यमान अभी नष्टा जाता उचित है व्याधि आदि से युक्त होने पर कोई फोड़ा फुंसी हो जाए या कोई बहुत डुबला पतला हो जाए या बहुत मोटा हो जाए थोड़ा फुंसी विकृतियां आ जाए शरीर में तो व्याधि आदि से युक्त हुआ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 और दूसरे में क्या है ये तो दो दो प्रकार का नाश हो गया ना होने के बाद हाँ विद्यमान हाँ दोनों प्रकार का नाश ऐसा भस्मीभूत अपने देव को देखिए किस प्रकार पड़ा रहता है भस्म होकर के देखना तस्वीना नित्य पंक्ति लगाना तो दो विशेषण दिए हैं ना यहाँ पे अनासीना और नित्य तो दो प्रकार के विशेषण देने से क्या होगा की दोनों प्रकार के नाश वाला नहीं आत्मा दोनों प्रकार के नाश वाला हाँ ये मतलब हुआ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 और फिर ऐसा करना द्विविधेन नासेन अपि असंबंध दुबिधेन नासेन अपि अस्य असंबंध कि दोनों प्रकार के नाश से भी अश्य मतलब आत्मना इस आत्मा का असंबंध है लगेगी श्लोक में अनासीना और नित्य इन दो विशेषणों के होने से इन दो विशेषणों के, दो के? एक बार एक दुबिधेन को और जोड़ के लगा लेना दो विशेषणों के होने से अश्य इस आत्मा का दोनों प्रकार के विनाश से असंबंध है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 तो पृथ्वी तो बनी हुई है ना तो पृथ्वी का क्या है की वैसे नाश नष्ट नहीं हुआ पृथ्वी तो बनी हुई है तो जैसे क्या है कि विद्यमान की अन्यथा परिणाम होता है ना तो वैसे अन्यथा परिणाम हो रहा है कि मैं पृथ्वी कभी हो जाती है मिट्टी एक चून पृथ्वी कभी होती है चूंड कभी पिंड कभी घट कभी कफाल कभी कफालिता तो पृथ्वी तो विद्यमान है लेकिन उसका अन्यथा परिणाम होता रहता है अन्यथा परिणाम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 भी जल है भाव हो जाएगा तो भी हाँ तो, तो कोई ऐसा सोचे अन्यथा पृथ्वी आदि की तरह अन्यथा पृथ्वी आदि की तरह आत्मा का भी आत्मना अपी अन्यथा पृथ्वी आदि वत्मना वत अपनी नेतृत्व से आता अन्यथा पृथ्वी आदि की तरह आत्मा का भी नेतृत्व होता पृथ्वी आदि की तरह आत्मा का भी नेतृत्व होता तो ध्यान देना इस प्रकार पृथ्वी का नेतृत्व तो हो गया पर कैसा नेतृत्व हुआ परिणाम भी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 तदमा भूत वह न हो मतलब पृथ्वी आदि के समान आत्मा का नेतृत्व न हो इसी अर्थ इसलिए तद का क्या अर्थ है वह न हो क्या न हो पृथ्वी आदि की तरह आत्मा का नेतृत्व न हो पृथ्वी आदि की तरह आत्मा का परम्परनामी नेतृत्व न हो इसलिए नित्य सोरअनाशिना इन दो विशेषणों को कहा गया है नित्य सोरअनाशिना इन दो विशेषणों को कहा गया है क्या है आपकी पृथ्वी को भी नित्य कह सकते अनासी कह सकते दोनों विशेषण के देने से पृथ्वी आदि की तरह नहीं है लिए अब यहाँ पर समझाते हैं अप्रमेय से आया है ना श्लोक में तो क्या क्या हो गया नित्य से हो गया और अनासीना हो गया ये दोनों प्रकार के अनाश से रही थे आत्मा अभी देखिए कहा गया अप्रमेय से अप्रमेय को देखेंगे अप्रमेय से अर्थ करते, करते हैं न प्रमेय से ना प्रमेय अप्रमेय कस्य है अप्रमेय का क्या हुआ न प्रमेय से अब इसका क्या है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ही अपरिच्छेद से मतलब प्रत्यक्ष शादी प्रमाणों से द्वारा अग् जिसको जाना जाता है उसे क्या कहते हैं गे और जिसको नहीं जाना जा सके जा उसे कहते हैं ज्ञातुम योग्य गे ज्ञातुम योग्य हाँ मतलब प्रत्यक्ष शादी प्रमाणों के द्वारा जिसे नहीं जाना जा सके वह क्या है आर्मी नहीं हाँ अग् नहीं जाना जा सके अग्जे होगा ना प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सके उसे क्या देंगे अज्ञे तो या अपरिच्छेद और जिसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जाना जा सके उसे क्या देंगे होता है ज्ञान का विषय और ज्ञान किससे होता है प्रमाण से इसलिए कहते हैं प्रमाणों के द्वारा जाना जा सके ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिसको जाना जा सके उसे गे कहेंगे अथवा परिच्छेद कहेंगे और जिसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जा सकेगा उसे अज्ञे अर्थात अपरिच्छेद कहेंगे है तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा आजे तो कहते हैं ऐसा इस पर यही बात है हाँ अब इस पर ये जो भाष्पकार की पंक्ति है इस पर पूर्व पक्ष आता है शंका आती है धनु से आगमेन आत्मा परिचिदे कि आगम प्रमाण मतलब शास्त्र प्रमाण के द्वारा आगम का क्या है शास्त्र प्रमाण कि आगम प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है आगम प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है प्रत्यक्ष आदि नाचा पूर्वम कैलाशास्त्र में यही बात है ना प्रत्यक्ष ना चाहे पूर्व इसमें भी यही है चलो वही है यही है और पूर्व में प्रत्यक्ष आदि से भी जाना जाता है मतलब आदि से क्या लेना है अनुमान प्रत्यक्ष और अनुमान से भी जाना जाता है कौन आत्मा तो फिर जब तो प्रत्यक्ष आदि इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा आत्मा परिच्छेद हुआ, हुआ? कि परिचित हुआ हाँ ये शंका हुई ना पूर्व पक्षी शंका की आगम एन आत्मा परिचित है आगम प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाता जाना जाता है और प्रत्यक्ष और पहले प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जाना जाता है प्रत्यक्ष और अनुमान ये शंका हुई देखना। तो यहाँ पूर्व में प्रत्यक्ष और अनुमान फिर आगम भी लगा लिया ये शंका हुई इसका समाधान ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना ऐसी शंका नहीं करना क्योंकि आत्मा न स्वतः सिद्धत्वात आत्मा का स्वतः सिद्धत्व है नहीं?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 सिद्ध का उत्पन्न और ज्ञात तो आत्मा स्वतः सिद्ध है मतलब आत्मा तो सिद्ध का क्या होगा सिद्ध होता है तो हो होता है? मिट्टी से घटे उत्पन्न होता है कहना की आप तर्क के द्वारा आप सिद्ध कीजिए कि यह वस्तु ऐसी तो सिद्ध करने का क्या मतलब है उत्पन्न करेंगे वस्तु को तर्क से उत्पन्न की जाती है या। या। या। आप तर्क से सिद्ध कीजिए कि यह वस्तु ऐसी है। मतलब बताइए तर्क से ज्ञान कराइए ज्ञात है समझ में आ रही बात हाँ। तर्क से सिद्ध कीजिए तर्क से तो बनेगा नहीं ना कुछ वो तो ज्ञान ही कराया जाएगा तो सिद्धि अर्थ क्या होता है उत्पत्ति और ज्ञान तो सिद्ध का अर्थ होगा उत्पन्न और ज्ञात तो आत्मा का स्वतः सिद्धत्व है मतलब आत्मा का स्वतः मतलब आत्मा स्वतः ज्ञात है आत्मा क्या है हाँ स्वतः ज्ञात है स्वता ज्ञात को ही कहते हैं स्व संवेद्य कहा जाता है ना हाँ चलिए आत्मा स्वतः सिद्ध है या स्वता ज्ञात है अब ध्यान देना कि कभी अभी आपको ऐसा जैसे आपकी कोई वस्तु हो आपका कोई संबंधी हो तो कभी ऐसा मन में आता है पता नहीं अभी या वस्तु है या नहीं ऐसा आता है संदेह होता है कि नहीं होता है अपने विषय में कभी संदेह हुआ है आपको मैं हूँ या नहीं कभी हुआ है हुआ है तो अपनी अपनी आत्मा के विषय में कभी संदेह क्यों क्योंकि संदेह नहीं क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है स्वतः है जो जो वस्तु स्वतः ज्ञात है उसके विषय में कोई संदेह अब देखो ये आपका अब जब आपका नेत्र के साथ संयोग हुआ ना तो ये आपके प्रमाण से सिद्ध है इसकी सिद्धि के लिए किस प्रमाण की ज़रूरत है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है चक्षु तो ये तो आपके प्रमाण से सिद्ध है और अब जो वह प्रमाण से सिद्ध है तो क्या है अब इसके विषय में संदेह हो सकता है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 अपने को फिर हम <laughs> <laughs> <उसे से> पूछेगा <laughs> हमें ऐसा कभी किसी को नहीं होता मूड को भी नहीं होता अपने बारे में संदेश <laughs> <नहीं जा नहीं? laughs> वही कहते हैं भाषाकार कि ऐसा नहीं कहना क्या कि जो प्रमाणों से आत्मा को सिद्ध करते हैं या प्रमाणों से आत्मा को जानते हैं ऐसा नहीं कहना भी आत्मा का स्वतः सिद्धत्व है या आत्मा का स्वतः ज्ञात है आत्मा तो है ज्ञात उसको जानने के लिए और किसी प्रमाण की जरूरत की जरूरत नहीं स्वृत तो भी संदेह होता ही नहीं उसके विषय में आगे देखना अब जो है ना ऐसा समझिए आप जैसे की प्रमाण का प्रयोग करने वाला जो है उसे क्या कहते हैं प्रमाटा प्रमाण का प्रयोग करने वाले को क्या कहते हैं प्रमाता कर तो होता है प्रमा का कर्ता प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान का करता या यथार्थ ज्ञान को करने वाला है तो जो प्रमाण का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है उसे क्या कहेंगे प्रमाता तो जैसे कि आप प्रमाता हैं आप प्रमाण से किसी वस्तु को जानते हैं आप प्रमाण से किसी वस्तु को जानते हैं तो ध्यान देना की प्रमाण से जो व्यक्ति किसी वस्तु को जानता है वह व्यक्ति पहले से है कि नहीं है प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले भी वो विद्यमान है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 तो प्रमाण का प्रयोग कर रहा है पहले से सिद्ध भाष्यकार कहते हैं, लगा ये ही प्रमातर सिद्धे, हो सिद्धेमान भगवती क्या है ही आत्मनि सिद्धे क्योंकि प्रमाता आत्मा के सिद्ध होने पर प्रमाता आत्मा के सिद्ध होने पर या प्रमाता आत्मा के ज्ञात होने पर प्रमिशोह हो कार्य है यहाँ पर की वो क्या कहेंगे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 पहले से प्रमाता आत्मा सिद्ध होने पर तो जो प्रमाता आत्मा है ना उसी को क्या कहेंगे का मतलब क्या है कि प्र ज्ञान का इच्छुक और प्रमात्मा ज्ञान चाहता है ना hmm. कि उसे जिज्ञासु को प्रमाण की अन्वेषणा होती है या वह जिज्ञासु प्रमाण का अन्वेषण करता है प्रमाण का hmm. Hmm. हाँ कब nó? अपनी सिद्धि पंक्ति hmm. लगेगी hmm. क्योंकि प्रमाता आत्मा सिद्ध होने पर उस जिज्ञास को या उसे ज्ञान करने वाले को उसे ना ज्ञान के इच्छुक को प्रमाण की अन्वेषणा होती है या प्रमाण की खोज होती है प्रमाण की खोज कर रहा है ना वो कब अपनी सिद्धि जब है पहले तब बाद में खोज कर रहा है बाद में खोज कर रहा है प्रमाण प्रयोग प्रमाण का प्रयोग करने के पहले से ही वो है तो प्रमाण से सिद्ध है क्या वो स्वयं सिद्ध है स्वतः सिद्ध है वो ऐसा तो वही बताते हैं भाष्यकार इसी को समझाते है न ही ही करते अहम अहम अहम ही कर सक इति पूर्वम आत्मान अप्रमा करते इस प्रकार इस प्रकार पूर्वम करते पूर्व में मैं ऐसा हूँ इस प्रकार पूर्व में अपने को जाने बिना या पूर्व में अपने को न जानकर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 करके मैं ऐसा हूँ ऐसा जाने बिना फिर वो तो अपने को जान ही रहा है अपने को तो, आ, क्योंकि वो क्या है कि स्वता सिद्ध है स्वता है है स्वता ज्ञात है ना ज्ञान रूप वस्तु को जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं।, नहीं।, नहीं होती है कैसे देखना अंधकार में घटादी पदार्थ रखे है जब अंधकार में घटादी पदार्थ रखे है तो उनको जानने के लिए क्या चाहिए प्रकाश चाहिए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 अपने को जानता है तब किसमें प्रवृत्त होता है, को और को है। को प्रमे को जानने में जो अपने ये बात आ रही है क्योंकि मैं ऐसा हूँ इस प्रकार पूर्व में अपने को न जानकर बाद में प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानने में प्रवृत्त नहीं होता है चाहे प्रमाण के द्वारा जोड़ लेना प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानने में प्रवृत्त नहीं होता है कब प्रवृत्त होगा जब वो मैं ऐसा हूँ ऐसा अपने को जान रहा है चाहे किसके द्वारा जान रहा है किसी साधन से नहीं जान रहा है अपने को जान रहा है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 तो तो शास्त्र अज्ञात अर्थ व्यापकत्व आत्मा के विषय में प्रमाण नहीं है अज्ञात अर्थ व्यापक आत्मा के विषय में प्रमाण किंतु तो अतत् धर्म के अध्यारोप तो मात्र का निवर्तक होने से प्रमाण कहा जाता है शास्त्र अतत धर्म समझे ना जैसे कि दे का धर्म स्थूलत्व वगैरह है ना उसको हमने उसको जो है किसमें आरोप कर बैठे अपनी आत्मा में मैं मोटा हो गया मैं पतला हो गया तो जो अतत् धर्म का आरोप कर लिया है जो आत्मा के धर्म नहीं है उनको आत्मा में भूल से मान रखा है तो उनका क्या शास्त्र निवृत्ति करता है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 क्योंकि सभी प्रकृति के धर्मों का अपने आरोप कर बैठा तो है जी उसकी आवश्यकता है शास्त्र की ओम पूर्ण मदर्ण पूर्ण